संवेद्नाँ संवेद्नाँ के के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजराती लेखक गीजू भाई बधिका की कहानी 'ओरे और जिसका हिंदी अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी ने एक था कुछ और, और एक थी, थी कुनबिन एक, एक दिन शाम को कुनबी खेत से लौटकर लौट खटिया पर बैठ बैठ थकान, थकान उतार रहा था इसी बीच, बीच कुनबिन रसोई घर के अंदर, अंदर से बोली सुनते हो मेरे मायके से मंडन अही आया है वह खबर लाया है कि वहाँ अकाल पड़ा है और दाना मिलता नहीं है कह रहा था कि मेरे माँ दुबले, दुबले हो गए हैं ने धीमे से जवाब दिया अब इसमें हम क्या करें? करें। हम भगवान तो, तो हैं नहीं जो पानी बरसा दे।, दे हाँ अकाल हाँ, भी पड़ता तो है, है। कुनबिन को, को बहुत, बहुत बुरा लगा वह गरज कर बोली लो सुन लो कहते हैं अकाल भी पड़ता तो है पता तो तब चले जब खुद अकाल भुगता हो सुनो, सुनो मैं, मैं कहती हूँ आज, आज ही, ही चले जाओ और, और एक गाड़ी, गाड़ी भर गेहूँ वहाँ डाल यहाँ अपने घर तो यह भूरी भैंस दूध दे, दे ही रही है, है। इसलिए साथ में माथे, माथे पर टीके वाली अपनी यहाँ गोरी गाय भी लेते जाओ कुछ सुना तुमने कु सोचने लगा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आ गई। वह फुर्ती उठा और रसोई घर में जाकर कहने लगा अरे ये कौन सी बड़ी बात है तुम रास्ते के लिए खाना तैयार कर दो कल अंधेरी ही मैं वहाँ चला जाऊंगा साथ में अपना लल्ला जाएगा लल्ला पास ही खड़ा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कुनबी ने बड़े तड़के गाड़ी जोड़ी कुनबीन ने गाड़ी में गेहूँ भर दिए ठूस ठूस कर गेहूँ भरे अंदर पचास रुपए की एक थैली भी छिपा दी उसने सोचा कि गेहूँ के साथ थैली भी उसके बापू को मिल जाएगी गेहूँ भर देने के बाद गाड़ी के साथ एक गाय भी बांध दी गाय के गले में एक बढ़िया कलगी पाई और गाड़ी के साथ कुंडी को विदा कर दिया गाड़ी चली जा रही थी कि इस बीच दो रास्ते फटे एक रास्ता कुंबी की ससुराल वाले गांव को जाता था और दूसरा कुंबी की बहन के गांव का था कुंबी ने धीमे से रास् खींची और गाड़ी बहन के गांव के रास्ते चल पड़ी। गाड़ी में बैठा लल्ला बोला दद्दा ये रास्ता तो बुआची के गांव का है मामा के गांव का रास्ता तो वो रहा कु ने कहा चुप रह बात चतुराई मत बघाई रास्ता क्या तुझे ही मालूम है कल का छोकरा लल्ला चुप्पी साधे बैठा रहा और गाड़ी चलती रही, रही। शाम हो गई गाड़ी बहन के गांव पहुंची वहां भी अकाल पड़ा था नदी सूख गई थी फसल जल चुकी थी दाने पानी की हैरानी थी भाई को देखकर बहन को बड़ी खुशी हुई एक तो भैया घर आए और साथ में गाड़ी भरकर गेहूं भी लाए फिर दूध देती एक गाय भी लेकर आए। बहन ने जल्दी से लपसी बनाई मूंग बनाया अपने भैया और भतीजे को खूब मनुहार कर कर के भोजन करवाया बाप बेटे दोनों बहन के घर दो चार दिन आराम से रहे और फिर गाड़ी जोत कर घर लौटे कुंबी को घर आया देखकर देख कर कुन्भी कुन्भी ने कहा कहो गेहूं पहुंचा दिए गाय मेरे माँ बाप को कैसी लगी वहाँ सब अच्छे तो है ना कुछ बोला मैं तो अभी खेत पर चाह रहा हूँ तुम ये सब बातें लल्ला से पूछ लेना कुनबीन ने लल्ला से पूछा क्यों लल्ला तुम्हारे मामा तो अच्छे हैं ना लल्ला बोला माँ वहाँ मा? कोई मामा नहीं थे कुबिन ने कहा शायद मामा किसी दूसरे गांव गए होंगे मामी तो अच्छी थी ना? लल्ला बोला लेकिन माँ वहाँ मामी वामी कोई नहीं थी वहाँ तो बुआ थी भांजे थे फूफाजी थे और दूसरे बहुत सारे लोग थे कुनबिन समझ गई, मन ही मन बोली लगता है सारा सामान अपनी बहन के घर डाल आए हैं कुनबिन में तय कर गया कि अब, अब कुंबी की, की पूरी फजीहत करनी ही चाहिए, चाहिए। फिर तो सिर पर घूंघट लेकर उसने अपना, अपना सिर पीटना शुरू कर दिया कुछ रोती जाती थी और, और सिर पीटकर कहती, कहती जाती थी गोरी गाय के गले में कलगी गाड़ी भर गेहूँ और गेहूँ में थैली ओरे बेदर्दी ओरे बेदर्दी सब लोग इकट्ठे होने लगे सब पूछने लगे परसानी तुम्हें क्या तुम्हें हो गया, गया है, है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो कुन्दी कुन्दी ने कहा, दी यहां यहां दी से अपनी बहन, बहन, बहन के घर गोरी गाय और गाड़ी भर गेहूँ पहुँचाने गए थे लेकिन वहाँ अकाल के कारण बहन बहनोई और भांजे सब मर चुके हैं इसलिए आज मैं उनके नाम से यहाँ रो रही हूँ कुंबी का घर अच्छा भला घर था इसलिए सारा गांव रोने पीटने के लिए इकट्ठा हो गया खेत पर कुंबी को खबर मिली कि घर में रोना पीटना मचा है तो वह भी दौड़ता हांफता घर आ पहुंचा। आकर देखा कि सब रो पीट रहे हैं और कह रहे हैं गोरी गाय के गले में कलगी गाड़ी भर गेहूं और गेहूं में थैली ओ रे बेदर्दी ओ रे बेदर्दी सब लोग कुंबी को घेर कर बैठ गए और बहन भांजू के लिए मातम कुर्सी करने लगे लगी सारी बात समझ गया अपना पाप अपने को ही ले फिर तो दूसरे दिन ही कुंभी गाड़ी भर गेहूँ और एक दूसरी गाय लेकर अपने ससुराल पहुंचा और सारा सामान ससुराल वालों को सौंपकर लौट आया अभी आप सुन रहे थे गीजू भाई बधिका की लिखी गुजराती कहानी, कहानी और बेदर्दी, बेदर्दी का हिंदी, हिंदी अनुवाद अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी, त्रिवेदी वाचक स्वर भारती परिमल